ता चरित बहुत विधिन सहय बहुत विधीन चहे सही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम माता सुनि बोली सु ति मति जय जय श्रिशुलीयसे प्रियशीला जय सुख पवनयनूपा बालक सुर रूपा सुरा बालक सुर रूपा यह चरित्र जि गावि हर पद पावनि तेना करव रूपा दूरसंदीन मनुज अवतारी दूर संदीन मनुज अवतार का समय आया <coughs> सब बहुत लगन अनुकूल हो गए देवता लोग आए उन्होंने उनकी भगवान की वंदना की <coughs> और वो सब लौट गए भगवान जो है प्रकट होते हैं हो उनका प्रगणन करते हैं तो कैसे प्रकट हुए वो बताते हैं कहते हैं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कृपाल भगवान है दीनों का दया करने वाले है और कौशल्या का हित करने वाले हैं वो भगवान प्रकट हुए अब ये भगवान का प्रकट होना उनका कृपा पूर्वक प्रकट होना है भगवान को प्रगट होना प्रगट क्या वो तो सर्वट नहीं सारा जगत ही उन्हीं रूप है भक्त लोग जो दीन भाव से भगवान की शरण में है उनसे भगवान की कृपा चाहते हैं उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं दया करते हैं और उनको तो प्रकट होकर के दर्शन भी देते हैं और उनके तो दुखों को दूर करते हैं उनकी समस्याओं का हल करते हैं इसलिए कहा कि दीन दया अब जैसे कोई व्यक्ति धर्मप्रायण है साधु व्यक्ति है लेकिन निशाचर लोग संसार में है बहुत वो सब पीड़ित से कर रहे हैं कब तो ऐसी स्थिति समय इसलिए वो जो की देवता लोग हैं पृथ्वी है मनुष्याली है सब मुनि लोग हैं ये सब जो है अपने छात्रों से कोई युद्ध नहीं कर सकते तो भगवान की शरण में है उनके तो कृपा करके उनके ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट होते हैं भगवान की कृपा उनकी दया उनका स्वाभाविक गुण है उनको कोई ऐसा नहीं कि वो दया करते हैं तो किसी के ऊपर एहसान करते हैं ऐसा नहीं करते उनको उनकी कृपा जैसे एक स्वाभाविक कृपा है जैसे सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक है सूर्य का ताप स्वाभाविक है सूर्य किसी के ऊपर कृपा नहीं करता वो तो उसका स्वभाव ही प्रकाशित होना ताप तप्त होना सूर्य का स्वभाव है ऐसे भगवान का स्वभाव कृपा है दया वो तो सहजे ही प्रकाशित होता है लेकिन दया किसको प्राप्त होती है जो दीन, है भगवान के अनुकूल है भगवान की कृपा चाहते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है जो भगवान से विमुख है संसार के तरफ उनका मुख्य भगवान से विमुख होगा तो माया जाल में पड़ा होगा माया जाल में पड़ा होगा तो माया की वस्तुओं से प्रिय लगेंगी उन्हीं को संग्रह करेगा तो उसकी तरफ भगवान का ध्यान नहीं ध्यान नहीं की मैंने उनकी कृपा उन लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती स्वामी जी ने उदाहरण दिया की जिस का प्रकाश सर्दी के दिन है तो बाहर रूप में बैठो तो सूर्य का ताप प्राप्त होगा सूर्य की कृपा प्राप्त होगी और जो लोग अपने भीतर कमरे में बैठे घुसे बैठे रहेंगे और वहां पर सर्दी में सर्दी जलाते रहेंगे तो उनको सूर्य की कृपा प्राप्त नहीं होगी तो सूर्य तो सबके ऊपर कृपा कर रहा है लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं भी उधर ध्यान देना पड़ता है तब उसे कृपा प्राप्त होती के है रामकृष्ण परमहंस भी इसी प्रकार कहते हैं तो समुद्र के ऊपर तो वायु सदा चलती ही रहती है ऐसे ही भगवान की कृपा तो सदा बनी ही रहती है लेकिन जो लोग अपनी नाव के पाल खाते हैं तो उसमें वो हवा भरती है और उनकी नाव को आगे बढ़ाती है समुद्र में ले जाते हैं तो समुद्र चली जाती है तो समुद्र के वापस तक कर हैं तो वही वायु उनको समुद्र के किनारे ले आती है पाल में हवा भरी पाल को घुमाया नाव की दिशा उसी प्रकार से अपने आप पानी के ऊपर तैरती हुई नाव चलते चले जाते है तो जैसे वायु नाव को चलाती है लेकिन नाव के चलाने के लिए व्यक्ति को अपने पाल भी खोलने पड़ते हैं नाव के इसी प्रकार से जो लोग अपने मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ लगाए हैं उनका ध्यान करते हैं, स्मरण रखते है उनको भगवान की कृपा प्राप्ति होती रहती है और जो लोग परमात्मा से विमुख हैं, संसार के विषयों में पड़े हुए हैं अहंकार में पड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों को सभी वो भगवान की कृपा रहते हुए भी प्राप्त नहीं होती ऐसा नहीं कंतु पर भगवान रुष्ट है हम संसारी अपने स्वभाव को देखते देख कहते हैं कि भगवान किसी पर रुष्ट है किसी पर तुष्ट है ऐसे नहीं है। भगवान ने सबके ऊपर कृपा लिखे रुष्ट तुष्ट किसी का वो तो जो व्यक्ति जो उसके अनुकूल है परमात्मा के उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है पूर्ण नहीं है ध्यान की दूसरी तरफ है भगवान की कृपा से प्राप्त नहीं हो पाती तो इसलिए कहते हैं कि भगवान कृपालु हैं, है में फिर ऊपर दया दीन दयाल में पर दया करने वाले तो दीन लोगों को वो जिन्होंने अपना अहंकार छोड़ दिया है दिन सबसे पहले भी आता रहा वहाँ पे देखते है की जो निरहंकार है वे दीख है दीन के मान्य केवल गरीब लोग नहीं है दिन के मन दिन अहंकार होते हैं जिन्होंने अपना अहंकार छोड़ सके भगवान की क्षण में है ऐसे लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और ये भगवान जो है कौशल्या हितकारी कौशल्या का हित करने वाले के मैंने पिछले जन्म में कौशल्या तो ने वरदान मांगा था भगवान के पुत्र प्राप्त करने के लिए तो उनके वरदान को पूरा करने के लिए उनकी इच्छा को तो पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हुए तो कौशिका जी के हितकारी भगवान को करने के लिए आए हित तो करने के लिए महाराज दशरथ के भी आए लेकिन महाराज दशरथ से ज्यादा कौशिक्या जी का हित हुआ वो महाराज दशरथ जी को तो पुत्र रूप में राम प्राप्त हुए सब प्राप्त हुए बाद में लेकिन कौशिक्या जी को पहले प्राप्त हुए अब देखो यहाँ पर महाराज दशरथ सब सही नहीं और कोई भी नहीं है कौशिक्या माँ है उन्हीं के सामने भगवान प्रकट जो लोग के सामने प्रकट हो गए इसलिए कहना चाहिए कौशल्यान के ऊपर अनुग्रह करके कृपा करके उनके हित के लिए भगवान उनके सामने प्रकट हो गए प्रकट हो गए तो कौशल्यान समझती थी कि पुत्र होगा तो जैसे संसार के पुत्र होते हैं उस प्रकार से हमारे उधर से पुत्र उत्पन्न होगा लेकिन भगवान उधर से प्रकट नहीं होते कैसे क्या हुआ उन्होंने भगवान बैठी प्रकट हो गए और सामने आकर के भगवान उनके खड़े हो कैसे भगवान खड़े हो गए ये देखो हरष महातारी मुनि मुनिहारी अद्भुत रूप बिचारी भगवान ने देखा अद्भुत रूप है भगवान, भगवान सामने आकर के का रूप में खड़े हो गए और उनके चार भुज ऐसे भगवान आ गए भाई जन्नी माला इत्यादि धारण किए हुए गीतान्वर धारण किए हुए मुकुट धारण किए भगवान के सामने प्रकट हो तो कौशल्या जी को बड़ा आश्चर्य हुआ क्या है ये कहां से आ गया, गया? तो भगवान का रूप तो बहुत सुंदर था इसके कारण से कौशल्या कहते हैं कि हर्ष तो महतारी महातारी बने कौशल्या जी यहाँ पर बहुत प्रसन्न हुई भगवान का विष्णु रूप देख करके चतुर्भुज रूप देख करके बहुत प्रसन्न हुई और अद्भुत रूप विचारे अद्भुत रूप विचारी भी पाठ है निहारी पाठ भी है अद्भुत रूप निहारी जब भगवान का अद्भुत रूप देखा तो कौशल्या तो जी ने वो बड़ा आश्चर्य लगा उनको कि ये भगवान ऐसे कैसे कौन है कैसे आ गए क्या बात है क्या देख रहे हैं मामला क्या है आखे में मिला करके देखा सावधान होकर के देखा सोच नहीं रहे हैं स्वप्न तो नहीं देख रहे है जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं ये सब विचार करके उन्होंने सावधान होकर के भगवान को देखा और देखा कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल साफ सामने खड़े हुए हैं और उनका सुंदर स्वरूप देखा इसमें एक पंक्ति में वर्णन कर दिया उनका कैसा सुंदर स्वरूप है गोचन है इसके माने कौशल्याजी ने उनके मुख की तरफ देखा तो उनके नेत्र बहुत सुंदर नेत्र लगे और नेत्रों में भगवान का अनुग्रह दिखाई दिया कि भगवान कृपा पूर्वक उनके सामने खड़े हुए हैं उदारता के साथ से भाव के साथ में भगवान खड़े हैं तो भगवान के नेत्रों में अनुग्रह प्रेम का भाव उनको दिखाई दिया इसलिए कहते हैं श्यामा, और उनका समस्त शरीर मेघ के समान श्याम वर्ग दिखाई दिया श्यामेघ मेघ जैसे मेघ रंग हो वैसे ही रंग के शरीर इनका भगवान भगवान है तो वैसे ही भगवान दिखाई दिए उनके सामने श्याम भगवान में टेक इसके है जैसे कि आकाश में में आकाश से ही प्रकट हो जाते हैं और आकाश में ही लुप्त हो जाते हैं आप देखेंगे आकाश में देखते देखते आकाश साफ बिल्कुल और देखते देखते बादल दिखने लगेगा आकाश में ऐसा नहीं कि पूरा पश्चिम से जब उड़ते उड़ते वो आकाश में से ही अब जैसे बादल दिखने लगे सफेद लाल काले बादल तो उसी प्रकार के रूप बादल लगे ऐसे ही भगवान अप्रगट थे प्रकट हुए तो मेघ के समान प्रकट भी हो गए और मेघ के समान का श्याम वर्ण शरीर उनको दिखने लगा और निज आयुगुजारी हुए अपने आयुगो को धारण किए हुए चार प्रया की दिखाई इसके मैंने भगवान प्रकट हुए तो राम रूप में भी नहीं प्रकट हुए विष्णु रूप में प्रकट हुए उनके सामने नारायण रूप में जैसे स्तुति की थी ब्रह्मा जी ने उसी स्तुति के अनुसार जो सिंधु वैसे चार हजारधारी भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और निज आयुध उनके अपने आयुध उनके आयु के मैंने चक्र और दगा उनके आयुध में हैं उनको धारण किए भगवान प्रगत अब एक हाथ में शंख है एक में चक्र है एक में गा है एक में पद्म है इस प्रकार से भगवान बाएं हाथ में एक बाएं हाथ में लिए हुए है शंख हैं फिर दाहिने हाथ में लिए हुए एक चक्र हैं फिर दूसरे दाहिने हाथ में लिए हुए गदा हैं फिर एक हाथ में नीचे पूरे पद लिए हुए हैं लिए हुए हैं तो ये सब उनके भगवान की भगवत्ता के प्रतीक भगवान समस्त तीनों लोगों के स्वामी हैं इसलिए उनके चक्र और गदा दिए हैं और भगवान जो है वो हो, समस्त प्राणियों को सावधान करते हैं इसलिए शंख बजा करके सबको सावधान करते हैं देखो घूर जाना माया है जागते रहना और तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है उसको स्मरण रखना इसलिए भगवान शंख बजाते हैं उनके पास शंक भगवान के पास पद्म है वो भगवान का वरदान है जो भगवान की सेवा करेगा वो कमल की तरह से संसार में निर्विकार होकर के रहेगा इस संसार का जो विकार है जो समस्याएं हैं वो उसको छू नहीं जाएंगी जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल का उसके पर प्रभाव नहीं पड़ता ऐसे ही जो वे लोग जो भगवान के भक्त हैं संसार में रहते हुए भी संसार से अप्रभावित होकर के रहते हैं जैसे कमल में सुगंध है ऐसे ही इन लोगों के जो भगवान के भक्त हैं उनका व्यक्तित्व एक प्रकार से सुगंधित हो जाता मैने वो आकर्षक व्यक्तित्व उनका हो जाता है सब लोगों के लिए कल्याणकारी सुखदायी बन जाते हैं उनके निकट जो लोग आते हैं उनको सबको तो सुख प्राप्त होता है ऐसे लोगों को इसलिए वह कमल जो, वो जो उनके सुगंध का सूचक है कमल सुंदर भी है कोमल भी है ये सब जितने गुण हैं कमल के वो सब भारतीय संस्कृति में पूर्ण व्यक्तित्व के प्रतीक है कमल कि जिसका व्यक्तित्व पूर्ण होगा भगवान का परम महत्व होगा या ज्ञानी होगा वो कमल के समान होगा उसका सुंदर व्यक्तित्व कोमल व्यक्तित्व सुगंधित व्यक्तित्व एक प्रकार का होगा और स्वयं निर्प होगा अपने आप अपने उसके ऊपर आसपास जिस समाज में रहेगा जिन परिस्थितियों में रहेगा उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा असंग निर्देश इस प्रकार रहेगा ये उसका फल है कमल दिखा करके भगवान जैसे करते है कमल की तरह से रहो जैसे कमल रहता है वही जीवन में रहने का तरीका यही है और जो लोग भगवान की बात को नहीं मानते तो फिर भगवान का गदा चलता संसार में जो दुख लोगों को होता है ये क्या जो लोग भगवान ने जो जीवन जीने का तरीका बता दिया धर्म में तरीका जियो सदाचार का जियो आध्यात्मिक जीवन जी फिर भौतिक जीवन भी उसी में सम्मिलित रहेगा चलेगा सुख पूर्वक रहेगा बात नहीं मानोगे तो गधा चलेगा बोलेगा आपको तो कष्ट होगा फिर जितने दुख आते रहते हैं व्यक्ति के जीवन में वो भगवान की गदा और कोई लोग तो इतने धस्ट है की उसको भी नहीं मानते गधा चलाते रहो तो भी क्या लड़ने को तैयार जैसे मधुपेट तैयार हो गए भगवान से लड़ने के लिए ऐसे भगवान से भी करने को तैयार तो ऐसे लोगों के लिए भगवान का चक्र है वो चक्र इसलिए है कि आकर में तो भगवान से जीत नहीं सकते चक्र तो फिर काट के धर ही है इस प्रकार जो हो भगवान के चारों जो है आयुध चारों भुजाएं, भगवान की सब शक्तिमत्ता के सूचक सब लोगों के स्वामी हैं, जो गर्द रास्ते पर चलने वाले हैं उनके लिए गदा और चक्र है और जो लोग सम्मान पर चलने वाले हैं उनके लिए संघ है और पद्म है ये प्रकार तो दो हाथों में संघ पर पद्म और दो हाथों में गदा और चक्र लेकिन आप कहो कि भगवान इसी प्रकार के कहीं है तो है नहीं बस जो दुख है उसी को समझो गदा है तब तो ऐसा नहीं कि भगवान किसी को सुख देने के लिए गदा लेकर के आते हैं और किसी के सुख पर लगाते हैं ऐसा नहीं होता वो दुख भी तरह से पैदा व्यक्ति को होता है वो उस दुख, दुख का इसी बात का भगवान की गदा का सूचक है अब इन्हीं सबको जीवन में जो स्थितियाँ हैं उनको सबको मूर्तिमान रूप करके दिखा दिया जो समस्त जगत का एक स्वामी है शक्तिमान है उसका नियम चल रहा है उसका शासन चल रहा है इसको सूचित करने के बता दिया कि भगवान विष्णु है तो भगवान विष्णु इस प्रकार के भगवान लिए कौशल्याट हो जाए ऐसे ही भगवान महा उनके सामने प्रगट हो रहे गए भूषण बनमाला नैन विशाला आभूषण पीतांबर इत्यादि धारण किए हुए हैं, बनमाला धारण किए हुए हैं, और विशाला नेत्रों की सुंदरता का फिर वर्णन करते हैं पहले भी निंदर जो होता है दूसरे अभिरामा बहुत सुंदर नये भगवान के नेत्र विशाल नेत्र हैं बहुत सुंदर नेत्र हैं और शोभा सिंधु खरारी शोभा के सिंधु स्पेशली देखा तो, तो भगवान बहुत ही सुंदर अत्यधिक सुंदर शोभा के सिंध वो भगवान जो आनंद सिंधु है वो शोभा सिंधु भी है ये सब याद रखने की बातें एक एक तो अपने आप तो सीता जब एक बात कहेंगे तो एक बात कहेंगे बाकी उसको सुनने वाला सुनने वाले व्यक्ति को उन सब बातों का तालमेल अपने मन में बनाए रखना चाहिए जो आनंद सिंधु सुप्रासी कहते हैं दहलो की सुपाति जो आनंद सिंधु है उसी के लिए यहाँ कहते हैं शोभा सिंधु है तो आनंद जो परमात्मा जो है मेहू मेरा कारण है वो तो आनंद सिंधु है जब वो परमात्मा मन में आया बुद्धि में आया हृदय में आया तब तो वो प्रेम सिंधु है वो प्रेम उसका आनंद जब वो प्रेम रूप बन गया मन के संसर्ग से वही परमात्मा जो आनंद था प्रेम रूप बन गया वही परमात्मा अगर शरीर धारण करके प्रकट हो जाए तो शरीर में वही आनंद वही प्रेम सौंदर्य करके प्रकट तो सौंदर्य प्रेम आनंद ये सब तीनों एक ही बात है विभिन्न स्तर पर इसीलिए सौंदर्य भी सुख देता है प्रेम भी सुख देता है और तो आनंद तो आनंद है। ये उसी आनंद के डिफरेंट टेस्ट है आनंद तो आनंद लेकिन प्रेम भी आनंद का ही एक प्रकार अंतर रूप है प्रेम भी आनंद दे रहा है तो प्रेम को प्रेम कहो कि आनंद कहो तो एक ही बात है इसी प्रकार से सौंदर्य भी आनंद दे रहा है तो चाहे उसे सौंदर्य कहो चाहे आनंद कहो ये भी कह सकते हैं कि भगवान सौंदर्य निधान है ये भी कह सकते हैं कि भगवान आनंद निधान है उनको देखो तो आनंद ही आनंद आ जाता है उसी लिए उसको सौंदर्य शब्द भी प्रयोग कर दिया तो कहते हैं कि शोभा सिंध और खरहारी ये भगवान खर के अरी खर निशासक खर दूषण त्याग हुए उन्हीं के लिए बोलते हैं ये निशासक हैं उनके उनका विनाश करने वाले हैं खर दूषण खर के मने खरा कटो कर्कट दूषण जिसमें की दोष है भगवान इनका विनाश करने वाले हैं जिसके हृदय में भगवान आ जाए जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाए उसके हृदय में प्रेम आ जाए और उसकी वाणी की जो कर्कशता है वो भगवान उसका संहार कर रहा है मान लो खरम अब वाणी में प्रियता आ गई कठोर वचन नहीं बोलता, प्रिय वचन भूलता तो ऐसा लगे करे, भगवान क्या है जब प्रिय वचन बोल अगर हमारी कर्कशवाणी खत्म हो तो गई और प्रियता आ गई तो बस ऐसे ही भगवान होते हैं अगर मैं साक्षर करके उसको दिखा दे दंडकाराया चौदह हजार की प्रोगलेक् फौज ले करके आ गया और उसको भगवान ने अकेले मार दिया तो क्या ये बड़ा काम का अरे भाई उनको निशाचरों को मार देना फिर भी छोटा काम है ये काम बहुत बड़ा है कि किसी की खरखरा कम हो और वो भगवान ठीक कर दो कोई आदमी जिंदगी भर कोशिश करता रहे कि हमारी वाणी में मधुरता आ जाए रस आ जाए न स्वाद आ जाए कुछ लोगों को हमारी बात सुन करके अच्छा लगे तो कोशिश करता रहे जिंदगी भर न हो उसको भगवान कर सकते हैं परमात्मा जिसके हृदय में आ जाए तो उसके हृदय में सुमलता आ जाए प्रेम आ जाए तो पानी में थी उसकी मधुरता आ जाए घर घर खत्म हो जाए तो ऐसे भगवान है खरारी तो कहे जो कर जोड़ी अस्त तो जोड़ी यही यदि करम हुआ अनुदा कहे तो मैंने कौशल्या माँ बोली उसे भगवान से दो कर जोड़ी दोनों हाथ जोड़ दिए कौशल्या माँ ने भगवान के और हाथ जोड़ कर दोने लगे अशुद्ध अशुदोड़ी तो कहीं भी नहीं करो हम आपकी स्तुति किस प्रकार से करें एक बात कही आप तो अनंत हो अब ये भी देखो भगवान यज्ञ भगवान चतुर्भुज रूप धारी मानवाकार उनके सामने प्रकट है लेकिन कौशल्या ने उनके संघर्ष रूप को भी देखा चतुर्भुज रूप को भी देखा उनके आभूषण इत्यादि को भी देखा लेकिन ये भी देखा कि ये तो अनंत है अनंत कहाँ से दिखाई दे रहे अब कोई मानता का शरीर तो अनंत थोड़ा होता है लेकिन अनंत के माने उनकी बुद्धि में गहराई से ये भी दिखाई दिया कि जो परमात्मा आद्यंत रहित है देश काल के अतीत है वो परमात्मा परात्पर है उसी वही हमारे सामने आकर के समय प्रकट हो गया है इस रूप में दिखाई देता है इसलिए यदि हम साकार भगवान का भी करें भगवान राम का करें भगवान कृष्ण का करें तो ऐसा न समझे कि जितना बड़ा का रूप देख रहे हैं बस इतने ही है रूप तो उनका स्मरण करें हैं उस प्रकार का लेकिन नियम स्मरण करने का ये है कि ये स्मरण करें कि जो परमात्मा अनाभियमित है जो परमात्मा देश काल के अतीत है आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है सबके हृदय में विद्यमान है तीनों लोगों में विद्यमान है उससे भी परे है ऐसा जो परमात्मा है वही है वो भगवान राम के रूप में है कृष्ण के रूप में है शिव के रूप में है ऐसे कुष्ट रूप में उनको देखे <coughs> और उनका स्मरण <इस्मान्ण> करें भगवान <coughs> की अनंतता का उनकी सर्वशक्तिमत्ता का उनके आनंद का उनके चेतना के प्रकाश का सर्वज्ञता का ये सब स्मरण करना आवश्यक है जब भगवान का स्मरण करें तो सब स्मरण करें इसलिए कहते हैं अनंत रूप में दान करो कहा की आप हो आपकी विनती किस प्रकार से करे तो बिन्नती की कोई महिमा होती है वो महिमा उससे बोली जाती है वो उसकी विनती होती है और भगवान अनंत है जिनकी महिमा अनंत है उसका वर्णन कैसे किया जाए इसलिए उनको लगता है ये तो भगवान तो महावान ही परमात्मा ही है इनकी महिमा ऐसा न हो कि जितनी महिमा हम बोले उनकी महिमा न हो बल्कि उनकी स्वच्छता से हो जाए अगर भगवान को कोई व्यक्ति बहुत थोड़ा तो जानता है तो जितना जानता उसकी बोले। लेकिन भगवान को लगे जो बिल्कुल से बता रहे हैं, इसलिए इनको ये लगा कहीं ऐसा न हो कि आप अनंत हो तो उस अनंत हमारी प्रार्थना आपके अनंत कैसे हो सकती है जो हम आपकी प्रार्थना करें आपकी महिमा गायें इसलिए तहरीक कह देती है कि आपकी महिमा किस प्रकार से कहा जब भगवान दिखाई दे सामने तो भगवान की प्रार्थना करनी होती है ये भी बता सकते सर ऐसा नहीं कि भगवान आए सामने प्रकट हुए तो बस जैसे ही प्रकट हुए तो बस देखते रहे न बोले में चाहे कुछ कहना सुना ऐसा नहीं भगवान आ जाए सामने प्रकट हो तो कुछ बोलो कुछ की महिमा अगा उनकी भगवान की भगवान हम आपके बहुत धन से प्रतीक्षा कर रहे थे आपने बहुत बड़ी कृपा की आप तो सारे विषय में बात करने वाले हो ऐसे करके कहीं कुछ भगवान के, के सामने उनकी प्रार्थना भी होनी चाहिए बोले प्रकार से की आपकी हम प्रार्थना कैसे करें जो जो भगवान की भगवत्ता उनको तो जल्दी पल्दी की याद आई वो उन्होंने बोली क्या बोली कि माया गुण ज्ञान अतीता आप माया को और ज्ञान के अतीत हो ये बात है सारा संसार तो माया के अधीन है लेकिन आप माया के परे हो मानो सबसे पहली बात उसको तो यही याद आए ये तो परम परमात्मा है माया के भी परे है और गुणों के भी अतीत है माया के तीन गुण हैं जो माया के परे हैं तो सत्य समझ से भी परे हैं लोगों भी को याद आ गया ताकि तो इस प्रकार के हो और ज्ञानातीत माने इंद्रियातीत हो आत्म इंद्रियों से दिखाई नहीं देने वाले हो वो भगवान हो जो प्ले के प्रकट हो रहे गए और ज्ञान के अतीत हो जो ज्ञान से बुद्धि के द्वारा मन बुद्ध से भी नहीं प्राप्त किया जा सकते हैं वो भगवान आप हो ऐसे करके उनसे कहते हैं कि आदि हो ज्ञान के भी अतीत हो वो हमारे सामने आकर के प्रकट हो गए महाराज में ज्ञानातीत और अमाना अमाना माने जिसको की मान नहीं है अहंकार नहीं है ऐसे निरहंकार भगवान हो वो हमारे सामने हो वेद पुराण भनंता और वेद और पुराण आपकी महिमा भनंता माने गाते हैं भणित से माने गाना कहना बोलना तो भनंता हो गया उसी का हिंदी में तो कहते हैं कि वो वेद पुराण सदाप की महिमा गाते हैं नाना प्रकार से गाते, गाते हैं वेदों में इतने वेद हैं वो सब आपकी ही महिमा बोल रहे हैं जितने प्राण हैं सब आपकी ही महिमा बोल रहे हैं इन सब शास्त्रों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भले ही तमाम तरह की बातें आती हैं इन शास्त्रों में लेकिन मुख्य प्रतिपाद्य विषय परमात्मा ही है कि परमात्मा की सत्ता क्या है कैसा स्वरूप है कैसी उसकी महिमा है जगत से उसका कैसा संबंध है जीव से उसका कैसा संबंध है ये सब बातें इन शास्त्रों में यही बातें आप कहोगे इसमें तो राजाओं की कथाएं तो कथाएं कथाओं के लिए नहीं है वे कथाएं केवल भगवान की महिमा के लिए हैं। किसी ने किसी प्रसंग से वो कथाएं जुड़ी हुई है भगवान की महिमा से इसलिए वो सब कथाएं उदाहरण के रूप में है कहीं कोई व्यक्ति धर्म के विपरीत किसी ने आचरण किया तो उसकी कथा सुना दीदे धर्म के विपरीत मन आत्म सदगुण सदगुण जितने भी हैं वो सब आत्मे हैं सदगुणों के भंडार हो और सुख के भंडार हो और करुणा के भंडार हो एक बात ये भी है कि जब भगवान की स्तुति करें तो इसी तरह से करनी चाहिए ये आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ये करना चाहिए स्तुति स्तुति का मुख्य बात यही जितनी भी आप स्तुतियां देखेंगे अपने भागवत ग्रंथों में या जैसे शांता कारण भूजम इत्यादि कोई भी स्थितियां तो उन सभी स्थितियों में भगवान की महिमाई गाई जाती है कैसे है कैसे है तो जो जो भगवान के लक्षण गुण धर्म है उनका सब स्थितियों के द्वारा स्मरण किया जाता है और उसका प्रभाव यह होता है कि जो स्मरण करता हैसे भगवान को उसके चित्त के ऊपर उसके संस्कार बनते हैं और जो पहले उसके दूषित यह कुसित संस्कार रहे हैं उनको ये भगवान के जो स्मरण किया तो उनके शुभ संस्कार शुभ गुण शुभ लक्षण वो में होते हैं। प्रतिस्था दूषित संस्कार निकल गए उसके स्थान शुभ संस्कार व्यक्ति के अंदर आते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बदलता है विकास होता है ये तरीका व्यक्ति का अब ये धीरे धीरे ये सब होता रहता है और बिल्कुल निश्चित रूप से होता है इसलिए भगवान का स्मरण और भगवान की स्तुति गाना ये सब व्यक्ति को रोज निरंतर करते रहना चाहिए के के साथ बहुत के साथ बहुत में उसमें जरा भी ढिलाई जरा भी संदेह न करें ऐसा नहीं कि पता नहीं भगवान को न टाइम बर्बाद कर रहे ऐसी मूर्खता की बात नहीं लानी चाहिए वो अपने ये सबसे ज्यादा समय का उसी बात में है की हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं वह भगवान हमारे हृदय में जिस किसी भी प्रकार से आते हैं तो कल्याण ही करते हैं इसलिए भगवान का स्मरण करें कि भगवान कैसे हैं करुणा निधान है <th> तो जब भगवान के करुणा निधान भगवान का स्मरण करेंगे तो अपने हृदय में भी करुणा आएगी और जब भगवान हमारे हृदय में आएंगे अगर भगवान करुणा निधान है और अगर हमारे हृदय में आ गए और प्रकट हो गए तो हमारे हृदय में करुणा आएगी कि नहीं आएगी कि भगवान आ जाएंगे करना निधान भगवान लेकिन उनकी करना हमारे हृदय में आएगी नहीं ऐसे कैसे कल्पना करो कि भगवान करना निधान भगवान हृदय में आ गए और हृदय में करना आई नहीं तो दोनों विरोधी बात था था। इसके है इसके माने भगवान करना निधान सुख निधान अगर भगवान हमारे हृदय में आ गए तो सुखानुभूति होनी चाहिए अब भगवान आ भी जाए हृदय में सुखानुभूति ना हो तो फिर क्या भगवान को आना होगा इसलिए कहते हैं कि उनका स्मरण करो इस प्रकार है भगवान गंगा निधान है सुख निधान है और सब गुण आगर समस्त गुणों के आगर है और जे में सुख क्षमता उसको सुखनिया और संत लोग इसी प्रकार के भगवान की महिमा को गाते हैं बाबू तो कौशल्या जी कहते हैं कि हमने तो पहले जाना नहीं था लेकिन जैसा सुखियों में कहा गया वहाँ से सुना संतों के मुख से सुना पुराणों से सुना वैसे मालूम होता है कि भगवान ऐसे ऐसे हैं, वही भगवान आप हमारे सामने प्रकट हो गए हो उन्हीं के हम दर्शन कर रहे हैं आप सामने यहाँ पर सोम लागी जन लागू हमारे हित के लिए और अपने भक्त के ऊपर जन लागी अपने भक्त को के ऊपर प्रेम रखने लगन वाले भयो प्रकट श्रीकंता वही भगवान हमारे सामने आकर के प्रकट हो गए श्रीकंता मैने लक्ष्मीपति भगवान श्रीमद लक्ष्मी तो श्रीकंता वही भगवान हमारे सामने प्रकट ऐसे करके जी ने कौशल उनको पहचान दिया भगवान जो सर्वत्र जात है शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया ऐसे ऐसे भगवान है वही वही भगवान हमारे सामने मनो आ गए तो यह बताया भयो प्रगट श्रीकंता अभी तक जिनका कर रहे तो वो, परमात्मा कर के हो के वो परमात्मा करके या निराकार सगुण विद्यमान परमात्मा नारायण है जिनका संग वर्णन तो करते हैं वही परमात्मा हमारे सामने प्रकट समय तो पिछला जो कुछ उन्होंने सुना था वो इस स्मृत के रूप में आया और यहाँ भगवान उसी रूप में वैसे ही दिखाई दिए तो पिछली स्मृति और वर्तमान का दर्शन दोनों को मिलाकर एक कौशल्या कहते हैं कि अब हम समझ रहे हैं कि आप वही भगवान हो तो कहते हैं कि आपने क्या किया कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांड निकाया ने समस्त ब्रह्मांड जितना समूह ब्रह्मांड का है एक ब्रह्मांड ने एक निकाय अगणित तो ब्रह्मांड जितने हैं, उन समस्त ब्रह्मांडों को निर्मित माया आपकी माया ने उनका शक्ति रचना की आप माया के परे हैं माया आपकी शक्ति है उस माया ने ही एक ब्रह्मांड नहीं समस्त ब्रह्मांडों की रचना की है और रोग रोग प्रति वेद का है कहते हैं कि आपके रोग रोग में ब्रह्मांड है ब्रह्मांड के मैंने जैसे किसी के शरीर में रोग तो लाखों लाखों होते हैं हजारों हजारों होते हैं ऐसे ब्रह्मांड भी अगणित ब्रह्मांड है उनकी कोई गिनती नहीं ऐसे ब्रह्मांड हम लोग जिस ब्रह्मांड को देखते हैं ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है, तब तो सृष्टि कितनी महान हुई एक ब्रह्मांड फिर दूसरा ब्रह्मांड एक ही ब्रह्मांड का पारावार नहीं दिखाई देता हमारी आंखें कितनी देख पाती है हमारी बुद्धि कितना समझ पाती है एक ब्रह्मांड ही समझ पा रही कितना क्या विस्तार है, कैसा क्या है और फिर ऐसे अद्भुत ब्रह्मांड एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होता चला हजार हजारों लाखों लाखों हो जाए तो इतने ब्रह्मांड हो गए अब इतने ब्रह्मांडों के बाद फिर परमात्मा जो है वो ये सब ब्रह्मांड भी मायाग्रह से हो और माया भगवान के अधिक अब भगवान की महिमा को क्या कहा जाए कि भगवान कितने व्यापक हैं कितने महान हैं कितने शक्तिशाली है अब बुद्धि ऐसे ब्रह्मांड में निर्मित माया रोम रोम प्रतिबेद काम गुरु तो सो वासी यह रोशी इतना महान परमात्मा जिसमे की अगलित ब्रह्मांड वास करते हो और ऐसा व्यापक परमात्मा अब वो फिर हमारे उदर में बास करे ये बड़ी विचित्र बात है उनकी लीला भगवान की कौशल्या करके हम तो उधर में विद्यमान समस्त ब्रह्मांड में रहने वाले भगवान तो तात्पर्य कहने का ये है कि परमात्मा की यह महिमा है कि परमात्मा अंदर और बाहर सर्वत्र विद्यमान है कौशल्या के उधर में भी भगवान और कौशल्या के उधर के बाहर भी भगवान भाँ भगवान तो समझोगे इसी प्रकार परमात्मा को यह न समझोग परमात्मा एक देश है परमात्मा है तो हमारे शरीर के बाहर है अथवा परमात्मा है तो हमारे शरीर के भीतर ऐसे नहीं बाहर भीतर सर्वत्र पर परमात्मा है इस प्रकार से उसको देखो तो कौशल्या देखती कहती है बड़ी विचित्र बात इस प्रकार का अंत परमात्मा वो हमारे उधर में भी अरे आकाश से उसकी बात समझ में है जिसे आकाश है और घड़े के भीतर आकाश हो तो इतना बड़ा आकाश और वो घड़े के भीतर भी घड़े के भीतर क्या है तो क्या आकाश नहीं भी आकाश तो आप कोई कहे कि बड़ा को घड़े के भीतर, तो भीतर बाहर सर्वत्र विद्यमान है घड़े की दृष्टि से कुछ बाहर है कुछ भीतर है लेकिन घड़ा जो है वो सब आकाश को विभक्त नहीं करता ये संवेदान के बाद जो है वो तुलसी राश ही जो है वो ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि साधारण आता लोगों लोगो को उसकी तरफ ध्यान भी न जाए कोई वेदांत तो का ज्ञाता हो तो सबका जो हो वो विवेचन करने लगे कि तुलसीदास क्या कह रहे हैं परमात्मा अंतरवाही सर्वत्र विद्यमान है इन एंड थ्रू है इस प्रकार पे देखते हैं तुलसी को बताने के लिए कहते हैं कहते हैं ऐसा आनंद परमात्मा वो हमारे उदर को तो ऐसा थोड़ा ही कि अनंत परमात्मा फिर समटा समा समा छोटा बना फिर पेट में आया और फिर बाहर नहीं रहे ऐसे थोड़ा वो बाहर भी सर्वत्र होकर के अनंत होकर के विद्यमान है उधर में भी विद्यमान है बाहर भी विद्यमान है तो कहते हैं कि सोम उपहासी यह वोहासी उपहास की बात मने ये आश्चर्यजनक बात इस प्रकार की है सुनत धीर मत फिर न रहे ये बात कोई सुनेगा तो उसकी बुद्धि नहीं रहेगी फिर नहीं है कि तो मैंने उसकी बुद्धि घबराएगी, ही जाकुल होगी कि मामला क्या है कैसा परमात्मा है अगर परमात्मा इतना महान है कि तमाम ब्रह्मांड उसी के अंदर है विद्यमान है तो वो परमात्मा फिर उधर में हमारे हृदय में कैसे हो सकता है ये बात किसी के समझ में नहीं आएगी तो वो कहते हैं उसके क्या बात कैसे है ही अनुभव ऐसा हो रहा है वो परमात्मा जिस अनुमत है वो हमारे अंदर भी विद्यमान है और बाहर तो उसको देख रहे प्रकट रूप में देख ही रहेंगे <kling> मोर सुसी सुनत धीर मत थिर न रहे <kling> तो ये जब कौशल्या कौशल्याजी बोल रहे हैं तो आगे कहते हैं कुछ ज्ञाना तब मुस्काना तब तो भगवान के प्रकट होने पर कौशल्या जी को ये सब ज्ञान प्रकट हुआ माने भगवान का दर्शन हो और व्यक्ति को ज्ञान न हो व्यक्ति को मुक्ति न हो व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त न हो तो भगवान के दर्शन क्या हुए? भगवान के दर्शन हो लेकिन दर्शन का कोई फल न दिखाई दे तो क्या फायदा तब दिखाई देते भगवान प्रकट हुए तो कौशल्या जी को भगवत सत्ता का स्मरण हुआ और ज्ञान प्रकट हुआ मन हृदय में उनके ज्ञान आ गया वो परमात्मा जो समस्त ब्रह्मांड में बास करने वाला है वो हमारे हृदय में भी बास कर रहा है ये ज्ञान आ गया तो कहते उपजा तो जब ज्ञाना तब तो मुस्काना तो भगवान मुस्कान भगवान मुस्काने के मान क्यों मुस्काने चरित्र क्योंकि आगे कुछ काम हो कथा आगे बढ़े प्रार्थना भगवान को दक्षण देने में शुभी हो गए अब आगे बात बढ़े तो आगे भी बातना पढ़े जब वो जब भगवान अपनी माया को फैलाते हैं तो भक्त शास्त्र में कहा जाता है भगवान मुस्कुरा दिए भगवान का मुस्कराना ही उनकी माया है भगवान हंस दिए या मुस्करा दिए तो कौशल्या का ध्यान भगवान की तरफ उनके शरीर की तरफ चला गया और वो ब्रह्मांड टिकाया वगैरह जो था उधर की तरफ से ध्यान खट गया अगर भगवान वैसे ही के वैसे मूर्ति की तरह खड़े रहते उनके ऊँट का भी हिलते आंखों के कलफे में झमती और हाथ भी नहीं हिलते धुलते तो उनको याद आता रहता है तो परमात्मा वही परमात्मा सर्वत्र सर्वोत्री उसी तरफ ध्यान बना रहता लेकिन जब भगवान मुस्कराने ऊँठ के हिले तो फिर जो है वह कौशल्या जी कभी भी ध्यान गया उनकी तरफ भगवान की तरफ तो जब भगवान की तरफ ध्यान गया, भगवान गया। तो भगवान ने क्या किया कथा सुहाई मात बुझाई तब भगवान ने कौशल्या को समझाया कथा कथा कथा सुनाई सुनाई। कि कि ने देखो हमने तुमको वरदान दिया था कि तुम्हारे अवतार लेंगे तो तो वही समय आ गया है। <laughs> तो कोशलिया को भी याद आ गया हाँ पूर्व ने में हमने लोगों ने तपस्या की थी तो उस तपस्या में फिर आपने प्रकट होकर तो वरदान दिया था कि तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होकर के आएंगे तो वही समय आ गया है <laughs> अब तुम जो है भगवान मैंने पुत्र हो पुत्र रूप में आने के लिए बात थी उनकी तो वो भी बताते हम तुम्हारे यहाँ पुत्र होकर के आएंगे तो कई कथा सुहाई तो बुझाई अब तो कहां से आ गया कौशल्या के स्थान में माता हो अब वही भगवान के सामने खड़े हुए हैं उनको कौशल्या जी को माता कहते हैं और उनको बुझाया कि मैंने समझा दिया समझा दिया की हम तुम्हारे यहाँ पुत्र होकर के आ हैं तुम्हारा जो वरदान था वो अब सब पूरा हो रहा है उसका समय आ गया है तो कुछ जी ने मान लिया कि हाँ ठीक है वरदान दिया था अब आ रहे हो आप ये है तो ये प्रकार सुख प्रेम है। और ये भी उन्होंने बताया कि आप देखो पुत्र प्रेम भी होना चाहिए अब ऐसे थोड़े की तुम भगवान की महिमा याद करते और ब्रह्मांड निकाया बोलते रहो मायातीत बोलते रहो गुड़गान करते रहो ऐसे काम थोड़ी चलेगा अब तो तुम पुत्र के रूप में हमको समझो भगवान ने कहा हम तुम्हारे पुत्र हैं तब पुत्र भाव से तुम तो हमारे उसको स्मरण करो बजाय इसके कि अनंत ब्रह्मांड के रूप में स्मरण करो हमें बताया नहीं। तो तुम्हारा फिर वरदान पूरा कैसे होगा तो प्रेमला है तो फिर माता को बोली जब भगवान ने इतना समझाया उनको पुरानी कथा सुनाई और उनको माता पिता का संबंध स्मरण दिलाया तब फिर तब माता को बोली तुम्हारे वो को दिया माता उन्होंने फिर क्या बोली वो, कि सो उताती है सो कि वो की सोमति डोली तजय रूपा सोमति मतीमांड नायक है अरे बड़ा महान है, है, है ज्ञान छाया हुआ था वो मत डोली ऐसा नहीं किया ध्यान बटा उधर की तरफ से ध्यान आया इनके सबाकार भगवान सामने खड़े थे उनकी तरफ ध्यान गया और कहा तज होता है रूपा अब जब माता और पुत्र का संबंध होना है उस प्रकार के करना है तब तो अब यह रूप छोड़ो छोड़ो और पुत्र रूप धारण करो कौशल्या तो ने कहा कि चतुर्भुज रूप धारण किए हुए और ऐसे तुम मुकुट धारण किए हुए हमारे पुत्र कैसे बनोगे पुत्र तो, तो छोटा सा होता है उसके चार चार जैन थोड़े होती हैं, दो जैस होनी चाहिए इस का पुत्र होना चाहिए जैसे पुत्र होते हैं छोटे आकार के उस आकार के तुम बनो तो कीजे और फिर की शिशुओं की जैसी आप लीला करो अत प्रिय शीला और जो परम प्रिय लगे हमको ऐसी ऐसी लीला बालकों की जैसी करो शिशुओं की जैसी जो हमको बहुत प्रिय लगे और ये सुख परम अनुपा ये सुख एक पुत्र वैसे ही प्रिय लगता है और फिर पुत्र परमात्मा स्वयं हो और फिर क्या कहना ये तो बड़ा ही आनंद होगा दोनों बातें पुत्र भी है लौकिक बात भी है परमाथिक बात भी है दोनों एक साथ जुड़ गए और फिर क्या कहना परमानंद की प्राप्ति होगी बहुत आनंद होगा इस प्रकार से आप खुद धारण करो तो ये भगवान चाहते तो पहले ऐसे भी कर सकते थे ऐसे चतुर्वज रूप धारण किए थे एक तो तो बार बता दिया कि हम तुम्हारे सामने इस प्रकार के पुत्र तो दिया था इसलिए अब हम पुत्र ऐसे कह सकते थे लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं कहा कौशल्या मां ने कहा कि तुम पुत्र रूप हो जाओ उनसे जब आदेश दिया तब यहा धर्म पारन भगवान शुरू कर देते यही से भगवान की लीलाएं शुरू हो गई चतुर्वुज रूप धारण के हुए भगवान बाल रूप धारण करते हैं उसके पहले माता से कहला ली धर्म ये है कि माता पिता जैसा आदेश दे वैसा ही पुत्र करे सबसे पहला धर्म जो है वो भगवान ने ये शिक्षा दी कि माता के आज्ञा का पालन करो पिता की आज्ञा का पालन करो जो वो कहे वैसा करो अब जब कौमल्या ने कहा की जैसे शिश लीला अत प्रिय शीला तब उसके बाद भगवान ने उनकी बात जब सुनी आदेश सुन लिया तब उन्होंने सुनी तब भगवान ने बात अपने कानों से सुन ली कौशल्या माता का आदेश है कि शिष्य रूप धारण करो तो कौशल्या माँ ने कहा भी और भगवान ने सुना भी मैंने बात को स्पष्ट करने के लिए एक डिटेल कर लिया की देखो कौशल्या माँ के आदेश को मान करके भगवान पुत्र रूप धारण करते हैं तो सुनि बचन सुजाना सुजाना के माने भगवान सुजान है सुजान के माने क्या सुजान है अवतार लेना है कोई इनके साथ में रह करके केवल बाल लीलाएं करके इनका मनोविनोद ही नहीं करना है बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हम अवतार दे रहे हैं तो धर्म की रक्षा भी यहीं से शुरू हो जानी चाहिए अगर भगवान बिना माँ के कहे बालक रूप में बन जाते तो माँ कहती कि तुमसे किसने कहा था बालक बन जाए क्यों अपने मन से बालक बन गए तो भगवान इस प्रकार का अवसर नहीं देते जब वो कहते हैं भगवान कौशल्या माँ आदेश देती है कि ऐसा करो तो वैसे ही करोगे करते हैं सुर वचन सुजाना रोशन उठाना और कोई बालक सुरभा फिर वो स्वरूप रूपा माना महाराज दशरथ के पुत्र बन करके, फिर वो जो है वो हो बालक रूप बन गए और रोदन जैसे जैसे हाल का पुत्र पैदा हुआ तो रोने लगता है तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया आवाज करने की कपड़े में कौशल आ गए इस प्रकार की आवाज अकेली की कौशल आ रही फिर सब जगह रोने की आवाज कर सब सुनने लगे तो इस प्रकार के भगवान जो है वो प्रगट हुए तो दूसरी राजते हैं कि देखो भगवान के प्रकट होने की ये कथा साधारण कथा नहीं है ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है इतनी ही कथा में कितनी ज्ञान की बातें धर्म की शिक्षा भी है मात्र की शिक्षा भी है दोनों ही शिक्षा तो चरित्र जो गाँव में ही जो लोग इस चरित्र को गायेंगे गाय चरित्र को पढ़ेंगे सुनेंगे सुनाएंगे ये करेंगे हर पद पावे वे हर पद को प्राप्त करेंगे हर पद प्राप्त करने के लिए दो विधान एक तो व्यक्ति धर्म का आचरण करे जैसे भगवान ने माता पिता का आज्ञा मानी, इसी प्रकार से आज्ञा पालन कर पालन करे और दूसरा उसको ज्ञान भी इस प्रकार का हो जैसे कौशल्या माया रो मोमो प्रतिवेद का है इस प्रकार के वो परमात्मा तो समस्त ब्रह्मांडों का नायक है उसी की माया ने सारी जगत की रचना की हुई है इस प्रकार का ज्ञान भी में भरी भाग बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को हरिपद अपने आप हो जाएगा ये ज्ञान ही हर पद की अवस्था तो जो बार बार इसको पढ़ता रहे भय प्रकट कृपाला तो धर्म की शिक्षा भी मिलती रहेगी जीवन में व्यवहारिक व्यवहारिकाल में वो धर्म कर, के मार्ग पर चलेगा और परमात्मा का चिंतन भी उसका होता रहेगा वो समझता रहेगा की परमात्मा ऐसा ऐसा है सारा ब्रह्मांड ऐसी रचना है परमात्मा की माया रचना है ये सही प्राण मन बुद्ध भी माया में है वो ही परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है ऐसे समझ करके परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाए जैसे जैसे भगवान की इस, इस रूप को स्मरण करेंगे परमात्मा ऐसा चेतना स्वरूप है जिसकी माया शक्ति के द्वारा तमाम पर रचना होती है और सब उसी से उत्पन्न होते हैं उसी में लीन हो जाते हैं। पिछले जो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्थिति की थी उसमें भी ये बात कही थी जैसे उपाय बनाई और संग में तूजा जिसने ये सारी सृष्टि बनाई और कोई दूसरा सहाय नहीं स्वयं अपने आप में बनाई भगवान तो अपने आप से बनाई कि मैंने अपनी माया शक्ति के द्वारा बनाई इसमें ऐसा लगे कि भगवान ने माया के द्वारा ब्रह्मांड की रचना की तो भगवान की सहायता के लिए माया थी ऐसा नहीं है। ये माया और भगवान ये दो दो वस्तु नहीं है भगवान की ही शक्ति माया है और उस माया के द्वारा समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है बस जहाँ जगत माया में है और परमात्मा जगत के और माया के अतीत है ये बात किसी व्यक्ति के समझ में आई और चित्त में बैठ गई तो उसे हर पराप्त हो जाए तो ऐसी झूठ नहीं कह दिया कि जिस को, को गाएगा तो हर पद प्राप्त कर लेगा वास्तव में भाई भूप में, में नहीं पढ़ते अब भौकूप के मैंने भवन संसा संसारिक कुए की तरह से जीव जब तक अज्ञानी है देहालमानी है वह संसार के विषयों में लिप्त है उन्हीं के संग्रह करने में भोगने में लगा हुआ है उसी की तरह कीड़े में कूड़े की तरह से जीवन जी रहा है तो ये भवकूफ है उसके लिए संसार सागर है ये संसार संसारकूफ है उसमें पड़ा हुआ है लेकिन जिसको कि इस प्रकार का इसका हर पद प्राप्त कर लेगा तो फिर इस प्रकार के बहुकूफ में नहीं पड़ेगा मैंने भौकूफ से उसका उद्धार हो जाएगा संसार सागर से छुटकारा हो जाएगा मुक्ति प्राप्त कर देगा पूर्णता प्राप्त कर देगा ये उसका फल पूरा है फिर कहते हैं कि ऐसे भगवान जो हैं विप्र धन्य शुभ शब्द हित लीन मनोवीय अवतार भगवान ने मानवीय अवतार धारण किया लेकिन किसके लिए विपरों के लिए धैर्य के लिए सिर्फ उस देवताओं के लिए संतों के लिए उनके हित के लिए भगवान ने यह अवतार लिया तो धर्म की भी रक्षा करेंगे जो लोग अध्यात्म परमार की तरफ जाने वाले हैं उनको भगवान प्रेरणा देंगे धर्म शिक्षा धर्म का अधर्मियों का विनाश करेंगे धर्म जो के मार्ग पर चलने वाले उनका समर्थन करेंगे रक्षा करेंगे जो लोग धर्म के आगे बढ़ करके बढ़ना चाहते हैं उनको भगवान भक्ति की शिक्षा देंगे ज्ञान की शिक्षा देंगे इस प्रकार से भगवान जो है इन्हीं के लिए भगवान अवतार देते हैं तब तो इसलिए बता दिया लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि भगवान के अवतार के समय ही ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि निजी इच्छा निर्मत् तुम भगवान का शरीर अपनी इच्छा से बना है भगवान ने स्वयं अपनी इच्छा से शरीर धारण किया जैसे भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके कौशल्या जी के सामने प्रकट हो गए तो अपनी इच्छा से प्रकट हो गए कौशल्या मां ने कहा कि शिष्य रूप बन जाओ तो भगवान ने अपनी इच्छा अपने संकल्प बल से वो शिष्य रूप बन गए भगवान को किसी ने बरवस इस प्रकार से बनाया नहीं जैसे की जीव है ये दिखाने के लिए कि जीवों की जीवो की दशा क्या होती है जीव जो है वो बरवस को जन्म लेना पड़ता है शरीर धारण करना पड़ता है जीवों को वो अपनी इच्छा से कोई कोई जीव अपनी इच्छा से शरीर धारण नहीं करता उसे तो अपने कर्मानुसार शरीर धारण करना पड़ता है तो वो कर्म के बंधन में है। ये दिखा दिया कि भगवान इस प्रकार के जीव की तरह से प्रकट नहीं हो रहे हैं इसीलिए उनके लिए प्रकट करना कहते हैं कि भगवान प्रकट हो गए भगवान ने जीवों की तरह भरबस होकर जन्म नहीं लिया इसलिए कहते निर्मित कर्म और भगवान माया गुण गोपाल भगवान माया के परे हैं गुणों के परे हैं इंद्रियों के परे हैं इन सब के परे भगवान तो है तो इस प्रकार से भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हो गए जीव जो है वो माया के अधीन है गुणों के अधीन है तीन गुणों के मन तीनों गुणों सत्र भगवान तीनों गुणों के परे हैं जीव तीनों गुणों के अधीन है जो व्यक्ति सत्यगुणी तो है तो सत्यगुणी व्यवहार करेगा रजोगुणी तो है उतने दिन तक रहता है तो वो सब उसकी जीव की तो प्रवस्था है कर्म के अनुसार गुणों के अनुसार प्राप्त के अनुसार उसका जीवन कुछ काल चलता है रहता है नष्ट होता है लेकिन भगवान कैसा नहीं वो अपनी इच्छा से मैंने सही धारण किया और अपनी इच्छा से जब तक जी जो जो करनी है तब तक वो करते हैं स्वतंत्र होकर के जीवन जीते भगवान पराधीन होकर के जीवन नहीं जीते भगवान <tøk> <without> <laughs> की भगवत्ता इसी में है अब ये भी भक्ति के शास्त्र में तो इस प्रकार से हो गया और वेदांत की दृष्टि देखें तो जो भगवान इस प्रकार के हैं कि स्वतंत्र होकर के जीवन जीते हैं अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं जो कुछ भी कार्य करते हैं सब अपनी इच्छा से करते हैं उनकी स्वतंत्रता है इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति भी जिनको की बात समझ में आ जाती है तो गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जन्म जानता है तो उसको क्या होता है वो भी ये शरीर छोड़ करके फिर दूसरा शरीर धारण नहीं करता वो भी परम पद को प्राप्त कर लेता इसलिए भगवान को इस प्रकार से जानना उनके उनका दिव्य रूप क्या है और उनका दिव्य कर्म किस प्रकार के हैं ये व्यक्ति को तत्वता समझ में आ जाए तो जीव का भी उद्धार हो जाए वो भी परम गति को प्राप्त कर ये इसलिए उसका फल यही बता दिया कि भगवान के अवतार का फल और तो उनको समझने का तात्पर्य क्या हैत्मा जोशन मन सच श्रीराम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय